कृष्ण कृष्णभवनमत प्रबोधन वरम पूज्य चार नियम के विषय में कल चर्चा की थी आज से मंदिर के विषय में चर्चा होगी शुरुत ये गुराव नम श्रीचैतन्यमोभ स्थापित येन भूतले स्वयं रूप महिम द हम श्री श्री श्रीगुरोपकमल श्रीगुन वैष्णवांपम साग्र जाते सह गणरघुनाथान्वितीपम सातम सवधुत पिजन सहित कृष्णचैतन्यं श्री राधाकृष्ण पानु सह गणलिता श्रीशाखाविता श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु निनंद श्रीअद्वगदाधर श्रीवासादिगौरभ हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम आरे राम आरे राम हरे दो छोटे एडिशन है पिछला जो हमने कुछ चर्चा की थी, थी उसमें महत्वपूर्ण तो बात थी जो रह गई थी चर्चा करनी है बात करनी उसमें साधन के विषय में जो हम चर्चा कर रहे थे तो ये भाग चर्चा नहीं कर पाए थे बुद्धि से निकल गया ध्यान से निकल गया, कि बीमार अवस्था में जो साधन का विचार है वो किस प्रकार से करना चाहिए क्योंकि तो ये सामान्य अवस्था है जो काफी लोगों को झेलनी पड़ती है कई बार बीमारी है तो अभी साधन कैसे मेंटेन करे उसमें साधन हो सकता है नहीं हो सकता है क्या करे उसमें तो ये विषय में थोड़ी चर्चा बाकी है तो वास्तव में हम सब बीमार अवस्था नहीं है नहीं में में है इसलिए भव लगा हुआ है इसलिए भव सबसे बड़ी बीमारी है इससे बाहर निकलना है इसके अंतर्गत तो और बीमार अवस्था आती है ध्वरोग का ही भाग है उसका एक लक्षण है जिसमें शरीर जिसका उपयोग करके हम ध्वरोग से बाहर निकलना चाहते हैं उससे ठीक होना चाहते हैं वो शरीर उसके उपयोग करने लायक नहीं रहता है ऐसी स्थिति में पड़ जाते हैं उसको भी बीमार अवस्था हम कहते हैं यहाँ पे इसलिए ये बीमार अवस्था में साधन करें कि नहीं करें ये हमेशा प्रश्न रहते हैं और ये कई बार कठिन भी हो सकता है समझना या निर्णय लेना इसलिए उसका कोई एक ब्लैंकेट जवाब नहीं है कि हाँ अभी बीमार है तो नहीं करनी चाहिए साधना या तो करनी ही चाहिए कुछ भी हो जाए चाहे प्रकार से एक ब्लैंकेट जवाब नहीं हो सकता इसका लेकिन स्वयं प्रार्थना करके गंभीरता पूर्वक, सिंसियरली इसका निष्कर्ष निकालना चाहिए। केस टू केस हर एक अपनी स्थिति में बीमार अवस्था में पहले तो ये देखना चाहिए के लिए इस निर्णय पाने के लिए अलग अलग स्थिति में कुछ सिद्धांत तो समझिए या समझने योग्य बातें समझिए उसको हम थोड़ा चर्चा करेंगे इसमें तो पहले तो ये चेक करना चाहिए स्वयं को बीमारी की जो अवस्था है अभी मान लो कि आज है तो वो अवस्था कितनी लंबी खींचने वाली है ये कैटेगरी में बांटना चाहिए उसको भेद होता है मान लो कि कोई बीमारी है जो तीन दिन चलेगी तीन दिन बाद ठीक हो जाएगी मौसर होगी तो उसमें जो विचार है वो भिन्न होगा बनिस्बत इसके कि कोई बीमारी एक महीना चलने वाली है या कोई बीमारी एक साल चलने वाली है या कोई बीमारी सालों साल चलने वाली है इन सबके विचारों में भेद होगा एक ही प्रकार का विचार सब में नहीं लगा सकते मान लो कि निमोनिया हो गया वो तो 10 दिन 15 दिन चलेगा उसकी मेडिकेशन हम लेंगे वो आगे जाके ठीक हो जाएगा तो इस प्रकार की यदि बीमारी है और वो बीमारी यदि वो बीमारी के कारण हम साधन नहीं कर पा रहे हैं बीमारी के कारण साधन नहीं कर पाने का अर्थ क्या है वो भी जानना आवश्यक है वो साधन करने से वो बीमारी भरेगी इस प्रकार की स्थिति है जैसे डायरिया हो गया तो स्नान करने से वो डायरिया के साथ साथ निमोनिया भी हो जाएगा और फिर पूरा साधन नहीं कर पाए लंबे समय तक कुछ समस्या हो जाएगी तो साधन कष्ट से यदि होता है केवल यदि कष्ट से साधन हो पा रहा है बीमारी में तो वो कारण नहीं है बीमारी में साधन नहीं करने का नहीं कष्ट हो रहा है इसलिए लेकिन यदि साधन कष्ट से हम कर रहे हैं और वो कष्ट और उस प्रकार से साधन करने से वो बीमारी लंबी खींच रही है या उसके कारण कोई ऐसी बड़ी बीमारी हो जाएगी जिसके कारण आगे जाकर कर के हमारी साधन साधना और ज़्यादा सफ़र करने वाली है मान लो अभी तीन दिन के लिए छोड़ते हैं तो आगे जाके तीस दिन के लिए छोड़नी पड़ेगी इस प्रकार की यदि उत्पन्न हो सकती है तो उसमें यह विचार है कि ठीक है अभी तीन दिन के लिए इसको विराम दीजिए अच्छे से आ, बीमारी को ठीक कीजिए पहले फिर उसको रिकवर कीजिए सावधान इस प्रकार का विचार उस अवस्था में चल सकता है ऐसी कोई बीमारी है जो छोटे पीरियड की है और अन्यथा उसका परिणाम बहुत और ज्यादा साधना खराब होने वाली है ऐसा परिणाम यदि हो रहा है तो ये एक विचार उसमें हो सकता है प्रयास करें हमेशा कष्ट से भी हो रहा है तो साधन हो ही जाए ठीक है ऐसी अवस्था यदि उत्पन्न हो रही है तब तो जाकर के सोचना तो तो चाहिए दूसरा कभी कभी ऐसी बीमारी की अवस्था रहती है कुछ दिन की कि जिसमें व्यक्ति खड़ा होने के लिए भी सक्षम नहीं है बोलने के लिए भी सक्षम नहीं है हॉस्पिटलाइज जैसा ही समझिए तो वो तो असामर्थ्य की अवस्था है उसमें तो और कुछ कर ही नहीं सकते उसमें विचार करने का प्रश्न ही नहीं होता साधन करूँ कि नहीं करू क्योंकि सामर्थ्य है ना कष्ट से भी नहीं होने वाला है व्यक्ति ना तो आवाज निकल गई ना तो बोल पा रहा है ना तो कुछ कर पा रहा है तो कष्ट से भी वो साधन भक्ति नहीं होने वाली उस समय एक ही चीज कर सकते हैं स्मरण भगवान का स्मरण करो भगवान को प्रार्थना करो और जितना थोड़ा बहुत बोल सकते उससे भक्तों को बोलो कि पास में रहे और कीर्तन करें कुछ सुन भगवत कथा सुनाए इस प्रकार के और स्मरण ये वस्तु ऐसी अवस्था में हो सकती है सामर्थ्य की अवस्था दूसरी अवस्था होगी पहली अवस्था भी कुछ दिन में ठीक हो जाएगा सामर्थ्य है साधन करने का कष्ट से होगा लेकिन वो करने से और ज्यादा स्थिति खराब होने वाली है तो उसमें भी ऐसा विचार हो सकता है मान लो कि हमने ऐसा विचार करके तीन दिन चार दिन वो साधन वो किया और वो तो खींचता जा रहा है आगे कभी होता है तो यदि ये चीज तलने वाली ही नहीं है क्रोनिक बीमारी है या तो लंबा समय खींचने वाली है सालों साल खींचने वाली ऐसे तो विषय में फिर विचार बदलेगा ऐसे ऐसी स्थिति में ये विचार सही नहीं रहेगा कि भाई साधन तो तब तक नहीं करेंगे जब तक ठीक नहीं है होते हैं क्योंकि ठीक तो कभी तो होने वाले नहीं है कुछ आसार दिख नहीं रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मर मरा करके भी कुछ भी करके साधन करना चाहिए भगवान को प्रार्थना करते रहे ऐसी स्थिति में हम उस चीज के ऊपर रिलाई नहीं हो सकते चलो ठीक है तो कुछ दिन नहीं कर लिया बाद में रिकवर कर लेंगे ऐसा होगा नहीं कभी रिकवर हो ही नहीं पाएगा कभी क्योंकि ये तो क्रोनिक अवस्था है तो ये पूरा भिन्न प्रकार का विचार है तो इस प्रकार से अलग अलग जो विचार है उसको अल्टीमेट जो परिणाम क्या होगा उसको ध्यान में रख करके एक गिनती करनी चाहिए उसका विचार करना चाहिए कि अभी यदि कुछ दिन की बात तो ठीक है लेकिन वही गिनती जब उसी प्रकार से गिनती लगाएंगे तो जब क्रॉनिक गिनती रहेगी कि ये तो लंबा समय चलने वाला है तो उसमें इसी गिनती से आपका तो साधन होने वाली नहीं तो उस गिनती में तो बड़ा नुकसान है इसलिए फिर हम वो निष्कर्ष पर नहीं आए कि नहीं अभी थोड़ी देर साधन नहीं करते इस बीमारी के कारण वो निष्कर्ष पर नहीं आए हम कि कुछ भी करके अभी करना होगा अन्य और क्या गति और बीच वाली भी स्थितियाँ होती है, दो स्थिति होती है उसमें एक तो एक डेढ़ दो महीने का ऐसा पीरियड आता है कभी कि जिसमें बीमारी रहती है साधन भी नहीं होता है ठीक से नहीं हो पाता है कभी होता है कभी नहीं होता ऐसा होता है और तो दूसरी ऐसी अवस्था है जो छोटी बीमारी लेकिन बार बार आती है तीन दिन की आई वापस एक हफ्ते बाद तीन दिन की आई वापस दो के बाद तीन दिन की आई ओवरऑल इम्यूनिटी डाउन है ये थोड़ी ट्रिकी चीज है यहाँ पे मन को बहुत सीखने का मौका मिलता है सुबह मंगल आरती के लिए इसका मुझे प्रैक्टिकल अनुभव है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं इस केस में पढ़ता हूँ <laughs> कई लोग इस केस में पढ़ते है कुछ बच्चे भी इसी केस में है ठीक है मंगल आरती उठे तो सिर दुखता है सिर ठीक करो पहले ठीक है लेकिन फिर मन अभी क्या है मंगल उठते हैं तो कई बार मंगल उठने पर ठीक रहता है और कई बार मंगलारती उठने पर सिर दुखता है या तो जिसको मेरे जैसी बीमारी है अशक्ति की और बुखार की तो ऐसी अवस्था में ब्रह्म मुहूर्त में सोना बहुत अच्छा है बुखार की अवस्था हो तो उससे वो ठीक होता है लेकिन उसमें यदि नहीं सोए तो ठीक नहीं होता है लेकिन फिर क्या होता है कि हमेशा ब्लैक एंड वाइट होता नहीं बुखार है कि नहीं और होता क्या है कि जब सुबह चार बजे अलार्म बजता है तब हमारे पास दो विकल्प है इसके पहले हमने रेगुलेशन की बात की ना कि नियमित रूप से यदि करेंगे तो मन को दूसरा विकल्प ही नहीं है कि नहीं उठना है या नहीं करना है जब लेकिन एफ एक्के में क्या होता है कि ना तो हम वो वाले हैं कि ये तो लंबा चलने वाली इसलिए छोड़ दो वो बात था ले लिया कि तो उठेंगे कुछ और ना तो हम वो वाले केस में जिसमें या तो असमर्थ है या तो कुछ दिन की बात है कि बीच वाले में हमेशा चिंतन करता है पड़ता है कि आज उठे कि नहीं उठे गलत डिसीजन हो गया मतलब यदि उठ गए और नहीं उठना चाहिए था तो दिन भर खराब जाएगा अशक्ति रहेगी बीमारी बढ़ जाएगी तो इसलिए नहीं उठे तो मंगला आदि चलेगी फिर पता चला इसमें तो कुछ नहीं हुआ था कुछ नहीं होने वाला था कि तो ये बाउंड्री केस में मन बहुत चिटिंग करता है वो चार बजे जो अलार्म बचता है तब उठते ही कि पहला तो पॉइंट यही होता है आज बीमार चाहे बीमार हो कि नहीं हो पहला पॉइंट ये रहता है कि बीमार है उठोगे तो दिन खराब जाएगा देखो चार दिन पहले क्या हुआ तब याद है। तो असमंजस में पड़ जाते हैं क्या करें ठीक है चलो सो लेते हैं क्योंकि अभी वो संकल्प भी नहीं रहा है कि हर दिन उठना ही है और ये ऐसा नहीं है कि कुछ दिन की बीमारी कभी आती है फिर चली जाती है फिर आती है चली जाती है ऐसा लंबा चल रहा है वैसे तो के इसमें संघर्ष कठिन होता है और इसमें मन भी फिटिंग करता है मैं बच्चों से काफी छी भाई इस जब आश्रम की तरह रहा इनको प्रैक्टिकली रोज उठाता हूं तो पता चलता है कौन कौन बच्चा किस किस प्रकार से संघर्ष कर रहा है कुछ ऐसे होते हैं जिनकी जिनको कभी बीमारी होती नहीं है वो जब बोलेगा कि सिर दुख रहा है तो समझ में कुछ नहीं हो रहा है उठ जावाज फिर भी दुखेगा तो वापस सुला देंगे कोई बात नहीं।, नहीं उसमें इतनी समस्या नहीं है जिसका हमेशा सिर दुखता रहता है मंगला जैसे मेडिकल सर्टिफिकेट है उसका इसको क्रोनिक है उसकी भी कोई समस्या नहीं है वो बोलेगा गए कि सिर दुख रहा है तो उसको सुला दो मोस्ट प्रोबली सही होगा कभी कभार चीटिंग हो जाएगी साथ में से एक बार चीटिंग होगी उसकी शायद तो बीच वाले कैसे होते हैं वो जब बोलते हैं मेरा सिर दुख रहा है तो हमको सोचना पड़ता है इसको उठाए कि नहीं उठाए उठाए तो, उठा तो सिर दुखा तो, लेकिन अब भी हो सकती है नोटिस करना पड़ता है तो वही चीज जैसे बच्चों के साथ होती है ऐसा हमारे साथ होती है स्वयं के साथ स्वयं का मन बच्चा समझ लीजिए ये वस्तु में कठिन है मन की चिटिंग को पकड़ पाना एक कारगर तरीका हो सकता है जो हम बच्चों के साथ कभी कभी उपयोग करते हैं ऐसी चीज में वो मन के साथ भी उपयोग कर सकते हैं उठ जाओ मंगला के चले बाद में आके सो जाना बाद में आके सो तो उसमें 70, 80 परसेंट केस में क्या होता है मंगल आरती के बाद आके सोते हैं जो उसी समय की समस्या थी वो दी थी और जिस दिन ऐसा होता है कि मंगल आरती के बाद भी ऐसी थकान लग रही हो सोना ही पड़ रहा है तो रियल केस था काफी फिल्टरिंग हो जाती है कल ही मेरा ऐसा हुआ था बहुत थका हुआ था ठीक है उठ जाओ बाद में आके सो जाना। बाद बाद में सोया नहीं, कुछ बीमारी के अंतर्गत आत्मा को कुछ भी चार जब हमेशा करना है सोला माला तो करनी ही है ऐसी कोई भी बीमारी असामर्थ्य तभी नहीं करें, और उन केसेस में पहली प्रायोरिटी माला को दें बीमार अवस्था में दे दूसरे सब कार्य उसको स्थगित करके ठीक है माला करेंगे उस प्रकार लेकिन उसका लेखा जोखा होना चाहिए मान लो कि बीमारी की अवस्था के, के कारण माला नहीं हो रही है तीन दिन नहीं हुई चार दिन नहीं हुई सकता सामर्थ्य से तो उसका लेखा जोखा होना चाहिए वो भूल नहीं जाना उसको रिकवर करनी होती उसको रिकवर कर लेना चाहिए अन्यथा हम बहुत सारे अपराध कर रहे हैं नहीं करते नहीं कि हैं होते हमने ध्यान ही रखना ठीक है चलो गया रात गई बात की नहीं उसको रिकवर करना चाहिए उसका लेखा जो खेऊंट्स रखना चाहिए उसका और ये भी समझना चाहिए कि रिकवर हम कितना भी करें उससे वो रिकवर नहीं हो जाता प्राण तो दिया था रोज का ऐसा नहीं था कि दो दिन नहीं हुई तो फिर रिकवर कर लिया तो हो गया कितनी भी ज्यादा कर ले वो प्राण तो उसी दिन का था ना तो इसलिए भावना ये होनी चाहिए कि रिकवर में जो कर रहा हूँ ये तो इसलिए कर रहा हूं कि मन चढ़ नहीं बैठे कि हमेशा की छोड़ देगा नहीं तो बाकी गुरु महाराज को जो प्रण दिया है तो मैं तो उसका ऋणी हो ही गया ये तो हमेशा के लिए ऋणी है ऐसा नहीं कि दो दिन माला नहीं की तो दो दिन रिकवर कर ली तभी ऋण उतर गया ये उस प्रकार ऋण उतर का नहीं है तो अपराध लग गया तो है वो तो है ठीक है और तो क्या कर सकते मैं आप मेरा ऐसा मर जाएगा सेवा करने की मैं पहले की तरह भी प्रयास करता रहूँगा लेकिन यह मैं ऋणी हो गया कितना और ऋणी होगा नित्य रूप से और अच्छा है नित्य रूप से ऋणी हो जाए और नित्य ऋण ऐसा अच्छा होता है जो कभी चुका नहीं सकते इसलिए उसके लिए गुलाम मन करके सेवा करते रहेंगे तो ये भी एक अवसर है नित्य रूप से होने का इस प्रकार से भावना होनी चाहिए भावना ये नहीं होनी चाहिए कि जैसे पाप और प्रायश्चित जो होती है तो पाप कर लिया तो प्रायश्चित भी कर लिया तो ठीक है ना कैंसिल हो गया ऐसा नहीं अपराध में वो भावना नहीं होती अपराध और उसका जो हम चलो यह अपराध किया तो कर लो वो पाप और प्रायश्चित से भिन्न है तो अपराध नित्य रूप से ऋणी ही बना देता है उसको हम ठीक करते हैं अपराध को ये भावना से ये मैं उससे गलत हो गया ऐसा नहीं करना चाहिए इसको और ज्यादा दृढ़ीकरण करना चाहिए और जिनका अपराध किया है उनको आश्वस्त कराने के लिए कि मेरी ये इच्छा नहीं थी अपराध करने की तो आप मुझे स्वीकार कीजिए मैं अभी भी मेरा प्रेम बना रहा हूँ इसके लिए वो उसका अपराध का जो भी माने की जो भी बताया निराकरण वो बताया अन्यथा वो पाप प्रायश्चित की तरह नहीं है कि कुछ आपको पाप लग गया और अभी वो प्राश्चित कर दिया तो खत्म हो गया ये भावना ये वाली तो ठीक है तो ये बीमारी में साधन की बात थी थोड़ा बाकी रह गया था किसी बार और तो दूसरा एक पॉइंट केवल अप्रिसिएशन का था कल हमारी जो चर्चा हुई थी फोर्थ रेगुलेटर प्रिंसिपल के विषय में एक ब्रह्मचारी की तरह मैं समझ सकता हूं कि यदि मैं गृहस्थ होता तो मेरे लिए बहुत कठिन होता चौथा नियम पालन करना जो कि गृह लोग कर रहे हैं तो यह बहुत बड़ी विजय है एक तरह से जो लोग करते हैं उसको चौथे नियम को पालन सही से पढ़ाई से तो ये इंद्रियों के ऊपर बहुत बड़ी विजय है शिल प्रोपात ऐसे बताते हैं कई बार धीर शब्दकार विचलन के होते हुए भी विचलित नहीं होना ये धीर शब्दकार है तो ब्रह्मचारी के लिए मतलब नैष्ठिक ब्रह्मचारी जो है उसके लिए तो विचलन की जो विषय वस्तु है उससे तो वो काफी दूर रहते हैं इसलिए विचलन नहीं होना ज्यादा सरल है लेकिन वही ब्रह्मचारी की तरह यदि कोई सोचे कि यदि मैं इस अवस्था में होता तो क्या मैं इसको पालन कर पाता तो दूध दूध का दूद, पानी का पानी होता है उसमें पता चलता है कि हमारी स्थिति क्या है मेरी स्थिति तो शायद वो नहीं है इसलिए जो लोग ग्रस्त लोग इसको सही से पालन करते हैं कर पा रहे हैं ये बहुत ही अप्रीशिय एप्रिश... अप्रिशिएबल है, है प्रशंसनीय इसके लिए हमें उद्यत होना चाहिए इस विषय के लिए ये दो बात थी अभी आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है मंदिर का रूम टेंपल रूम, कर रूमें तो ये विशेष रूप से विषय को जिनके घर मंदिर से ज्यादा दूर है तो उनके लिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण तो विषय बन जाता है महाराज पुस्तक उस में उसके लिए लिख रहे हैं तो जो मंदिर है उसके कार्य क्या क्या रहते हैं वहां पे वो एक तो जप करो कीर्तन करो पढ़ाई करो कक्षा हो यहाँ वहां पे उस तरह से मुख्य रूप से और घर में जो हम भोग लगा जो हम भोग बना रहे हैं तो वो सब कुछ उनको अर्पण होना चाहिए इस प्रकार से अच्छा हो गया हो जो कि पदे नंद किशोर यदि घर में मंदिर नहीं होता है तो हम घर को अपना घर समझते हैं। यदि घर में मंदिर है तो ये विचार रखना चाहिए ये भावना रखनी चाहिए कि ये भगवान का घर है और मैं यहाँ पे नौकर की तरह रह रहा हूँ और जैसे नौकर मालिक के घर में खाना पकाता है बर्तन धोता है खेती करता है उसकी गायों को पालता है सब कुछ उसके लिए करता है मालिक बैठते हैं उनको खाना खिलाते हैं उनके लिए नाचते हैं उनके लिए गाते हैं सब कुछ नौकर करते हैं तो उस प्रकार से मैं इस घर में नौकर हूँ हमारा पूरा परिवार एक नौकर का परिवार है तो होते थे पहले सेठ के घर में साथी होते थे तो उस प्रकार से है ये हमारा है तो ये भावना घर के अंदर मंदिर रखकर करके इसको विकसित करना है इस भावना को तो इसलिए इस भावना को अच्छी तरह से विकसित करने के लिए अच्छा रहता है कि जो भगवान जो मालिक तो मालिक का जो ऐश्वर्य का स्तर है वो नौकर के ऐश्वर्य के स्तर से ऊपर होना चाहिए सही की गलत मालिक हमेशा ज्यादा ईश्वर्यवान होती है ना नौकर से और मालिक की हर एक वस्तु नौकर को तो भोगने को मिलती ही है प्रभुपा कहते हैं कि बड़े बड़े फोर्ड कंपनी के मालिक और ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक होते हैं वो खुद तो घर में रहते नहीं है खुद तो गाड़ी केवल एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उपयोग करते हैं लेकिन उनके नौकर पूरा जी भर के सब उपयोग करते हैं वो तो, तो खुद आएंगे कुछ खाना खा के घर से चले जाएंगे फिर खाना भी जो बचेगा वो भी सब नौकर खाएंगे और नौकर उसी में है आप बैठ के टीवी भी देखेंगे सोएंगे भी खेलेंगे भी सब कुछ उधर करेंगे मालिक के घर में लेकिन मालिक के घर में प्रकार से हम मालिक के नौकर है भगवान के नौकर है उनका ये घर है तो उनका जो ऐश्वर्य का स्तर है वो हमारे ऐश्वर्य के स्तर से ऊपर होना चाहिए ये सिद्धांत की तरफ समझे इसलिए हम जो भी खाते हैं कम से कम उस तो स्वादिष्ट भगवान को भोग होना चाहिए उससे ज्यादा ही होना चाहिए लेकिन उतना तो होना चाहिए उसी प्रकार से हम जिस प्रकार के बिस्तर पर लेटते हैं हम जिस प्रकार के कमरे में रहते हैं तो उससे ज्यादा अच्छा भगवान के लिए होना चाहिए इसलिए महाराज लिख रहे हैं इसमें कि भगवान का कमरा यदि अलग हो तो बेस्ट घर में एक कोने में भगवान का कमरा रख दिया भगवान का केवल तो एक अल्टर रख दिया इसकी बनिस्बत ये अच्छा है कि घर में अलग से एक कमरा हो पूजा का भगवान का अब देखेंगे तो पुराने घरों में भी होता था हमारे मामा के घर में भी हमारे घर में एक कप था केवल हमारे जो मामा है तो उनके वहाँ पे एक पूरा कमरा था आठ फिट बाई छः फिट का जो विशेष रूप से भगवान के लिए था न? तो वो क्या है कि वो भगवान का अलग से कमरा है तो वहाँ पे हम एक तो शुद्धि इतनी मेंटेन कर सकते हैं वहाँ का वातावरण इतना सही रख सकते हैं वहाँ पे सही से ऐश्वर्य बढ़ा सकते हैं हम तो ये सब चीजें वहाँ पे सही से होती है एक सत्गुण का वातावरण भी मेंटेन करके रख सकते हैं और दूसरी बात है कि मालिक जब नौकर के सामने होते हैं तो नौकर कभी पैर फैला के नहीं बैठने वाला है कभी इस प्रकार की बातें नहीं करने वाला है जो वो सामान्य रूप से मित्रों से करेगा परिवार वालों से करेगा मालिक के सामने वो ओ एंड रेफरेंस मतलब क्या बोलते हैं पूज्य भाव से रहता है क्या अलर्ट चौकन्ना पूज्य भाव से रहता है ताकि मालिक का मालिक को नकार नहीं दे निग्लेक्ट नहीं हो जाए मालिक उनकी अवहेलना नहीं हो जाए तो उसी प्रकार से घर में यदि अलग कमरा है या भगवान सामने है कहीं तो उनकी अवहेलना नहीं हो जाए इसका ध्यान रखना होता है मालिक है हम अवहलना नहीं कर सकते कमरे में गए भगवान सामने दिख रहे हैं तो तुरंत प्रणाम करना पड़ेगा ऐसा नहीं चलेगा कि बस हम अपने कमरे में गए दिखे भी नहीं भगवान दिखे नहीं अपना काम करके हम चले तो भी गए कुछ पता नहीं वो एक फोटो की तरह है केवल घर में तो ये अपराध के उपराध अपराध उस तो पर अपराध जनित करता है और केवल अपराध जनित नहीं करता है किंतु हमारी जो चेतना है उसको हमेशा अवहेलना करने वाली रखता है जो है पहले इसलिए नियम है कि भगवान को सन्यासी को किसी को भी गुरु को यदि देखे तो देखते ही प्रणाम करना है सो बार देखो सो बार प्रणाम करो तो उससे ये जो चेतना है हमारा जो अटेंशन है क्या बोलेंगे हिंदी में ध्यान वो खींचता है यदि हम ये प्रैक्टिस शुरू करते हैं भगवान को जब भी देखा प्रणाम कर दिया भगवान हमारे कमरे में ही है कितनी बार प्रणाम करेंगे सही करेंगे उससे क्या होगा एक लाभ आप देखेंगे मैंने अनुभव किया है स्वयं भी कि आप चोकन ना होना सीख जाएंगे भगवान की उपस्थिति में अर्थात भगवान का फोटो यदि है आप तो लगे क्या भगवान है फोटो नहीं है स्वयं भगवान है क्योंकि बार बार प्रणाम कर रहे हैं तो करने का है है ना पहले शुरुआत में होगा कि हम उसका चिंतन कर ऐसा कर रहे हैं, नहीं नहीं तो फोटो है भगवान तो प्रणाम करना चाहिए धीरे धीरे धीरे धीरे वो हमारी आदत में आ जाता है आदत में आने पर क्या होता है कि हमको एक ध्यान देता है यहाँ पे भगवान हमेशा चेतना में रहता है जैसे गुरु महाराज होते हैं तो हम उधर से जाते हैं श्रवण कोटर पे सन्यासी कोटर के साइड से निकल के तो कैसा हमारे ध्यान में रहता है यहाँ पे गुरु महाराज भले हम उसे देखे भी नहीं तो भी ध्यान में रहता है यहाँ पे है महाराज ऐसे कम्युनिटी में भी हम रहते हैं, जो लोग से हम बातचीत और सब करते थे हमारे ध्यान में रहता है ये लोग हैं यहाँ पे कभी निग्लेक्ट करके जाते नहीं कम से कम हरे कृष्णा करेंगे सामने देखेंगे इज हम उनको रिकोगनाइज करते हैं हाँ इनका अस्तित्व है पॉइंट ये है हाँ आपका अस्तित्व है मान लो कि सामने से जा रहे हैं और कोई बिना देखे निकल ही गया कितना बुरा लगता है ऐसा कि उसको पता ही नहीं कि मैं आई एग्जिस्ट मैं अस्तित्व में हूँ ऐसा पता ही नहीं है बुरा लगता है ना तो वो जो बात है कि हाँ ये अस्तित्व में है यहां वो बार बार बार बार भगवान को जब प्रणाम करते हैं जब उनको देखते हैं को प्रणाम करते हैं, हैं, उनको देखते है। वो अवहेलना की जो भावना है वो हृदय से निकल जाती है और ये भी प्रैक्टिस घर में यदि भगवान है तो उससे काफी जल्दी होती है मंदिर में तो हम जाते हैं मंदिर में तो उसी चेतना से जाते हैं हाँ यहाँ पे भगवान है और यहाँ पे प्रणाम करना है इसलिए वो चेतना तो उधर बनी रही लेकिन बाकी सब समय में तो भगवान है करते तो हम प्रणाम कर रहे हैं बार बार, बार।, है आते आते बार hmm. है तो सीधे इतना बनती के हाँ भगवान है यहाँ पे हम हम हम कितनी बार बार करते हैं कि पूरा दिन से भी तो इसलिए बीस वाला सोल्यूशन दिया है कि एक अलग रूम हो भगवान का लेकिन उस उसमें भी ऐसा है कि ये दरवाजा खुला है आप देख रहे हैं भगवान को तो प्रणाम करना ये नहीं है जो विद्यानगर में मंदिर है तो वहाँ पे कई बार होता है ना इधर से इधर जाना तुलसी महारानी जहाँ से है तो वहाँ से निकलना होता है कई बार इधर से इधर इधर से इधर सेवा के कारण तो सुरक्षा जी ने ट्रेन किया था जब भी निकलो हाँ भी निकलो प्रणाम प्रणाम करके ही आगे बढ़ो कितना ही हाथ में बुक्स हो हाथ में पेपर हो कुछ भी हो। प्रणाम होना जाओ तो उधर से आइडिया लग गया जब भी तुलसी मा जैसे निकलते हाँ यहाँ पे भगवान यहाँ पे तो भगवान यहाँ पे भगवान है यहाँ पे भगवान है घर तो पे इसलिए फिर महाराज ने भी महाराज ने बताया अलग से मंदिर बनाओ अलग से कमरा नहीं तो कम से कम ये अलग से कमरा नहीं है तो फिर पर्दा तो रखो मतलब दोनों तरफ से फायदा है यदि पर्दा नहीं रखेंगे तो ये सिस्टम अपना लेंगे तो तो भी एकदम अटेंशन रहेगी पर्दा रखेंगे तो कम से कम अपराध नहीं होगा अवहेलना नहीं, हो नहीं ये मिनिमम कटो पर्दा रखेंगे तो अपराध नहीं होगा धीरे धीरे धीरे लेके आए कि हमें भगवान है तो प्रणाम होना ही चाहिए ये सब ट्रेनिंग भगवान घर पर रह कर के देते हैं स्क्रीन अभी भगवान की जो सेवा करते हैं हम घर पे या कहीं भी घर पे खास कर यहाँ पर बात होगी तो भगवान के रूप की सेवा होती है रूप की सेवा अलग अलग तरह से होती है छवि के रूप में होती है भगवान के छाल ग्राम के रूप में हो सकती है या तो विग्रह पत्थर के विग्रह और आ, मेटल से बने हुए विग्रह मिट्टी में चित्रा और मन में ये सब अलग अलग प्रकार से भगवान सेवा ग्रहण करते हैं लेकिन ये सब सभी अलग प्रकार में भगवान तो भगवान ही है ऐसा नहीं है कि ये कम भगवान है और ये ज्यादा भगवान है ऐसा नहीं है जो भगवान का विग्रह है पत्थर का या मेटल का उसमें भगवान ज्यादा कड़क नियम अपेक्षा करते हैं और छवि छवि वाली जो भगवान का प्रकटीकरण है तो वो भगवान उस उसके माध्यम से कम नियम एक्सपेक्ट करते हैं मतलब मिनिमम मिनिमम जो है वो कम है कि कम से कम इतना तो होना ही चाहिए वो कम इसका अर्थ नहीं है कि वो कम भगवान है और ये ज्यादा भगवान है जो अर्च विग्रह है वो अर्च विग्रह कितना भगवान सेवा स्वीकार करते हैं भगवान तो कण कण में हर एक जगह पे भगवान है भगवान तो स्वयं अपना रूप भी है जो भगवान का रूप और भगवान अभिन्न है तो कोई भी फोटोग्राफ भी है भगवान का आपके पास तो वो भगवान ही है कोई भेद नहीं है उसमें भगवान में और फोटोग्राफ किंतु किसी एक विशेष रूप के माध्यम से भगवान सेवा स्वीकार करना स्वीकार कर रहे हैं हाँ, अभी मैं सेवा स्वीकार करूंगा इनके पास से चलो ठीक है मैं ऐसा होकर खड़ा रह जाता तो करो मेरी सेवा इस तरह से और बाकी जगह पे वो स्वीकार नहीं किया इसलिए एक को हम आराध्य विग्रह कहते हैं तो इस तरह से जो अल्टर में हम रखते हैं तो वहाँ पे भगवान ने स्वीकार किया कि मैं इन लोगों के पास सभी सेवा स्वीकार करूँगा इसलिए करो मेरी सेवा अच्छा करके भगवान बैठ गए हाँ ठीक है चलो अभी करो मेरी सेवा और जब तक भगवान ने अनुमति नहीं दी है तो वहाँ से वो सेवा नहीं लेंगे सेवा ये ये माध्यम से ले रहा हूँ यहाँ पे हो चलो अभी आओ इधर सेवा करो इस प्रकार से भगवान अल्टर में बैठ और भगवान क्यों ऐसा कह रहे हैं कि चलो आओ मेरी सेवा करो Hmm. भगवान को जरूरत हमारी सेवा की कुछ भी जरूरत नहीं है तो क्यों कह रहे हैं हम पे कृपा करने के लिए नहीं हम तो पे कृपा करने के लिए भी नहीं कह रहे हैं भगवान को हमारी क्या पड़ेगी उनके पास तो बहुत सारे सेवक हैं इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रभुपाद ने कहा है कि कह भगवान कृपया इन लोगों के पास से थोड़ी सेवा स्वीकार करो भगवान क्योंकि प्रभुपात की बात को मना नहीं कर सकते हैं इसलिए ठीक है चलो ये तो प्रभुपात के लोग इन आ जावाओ दो मुझे सेवा दो मैं स्वीकार करता हूं इसलिए प्रभुपात दिए वो यहाँ पे है तभी तो हमारी सेवा स्वीकार हो रही है तो प्रभुपाद देख रहे हैं, देख रहे हैं। इन से, इन से तो दे रहे हैं भगवान इनसे ले लो सेवा ले तो ये चीज समझने के लिए भगवान कृपा दे रहे हैं इनको इनके माध्यम से तो इसलिए भगवान छवि के माध्यम से भी उतनी ही कृपा दे सकते हैं या देते हैं जितनी वो एक विग्रह के माध्यम से देंगे ये नहीं समझना आती कि यदि हम विग्रह लेके आ जाएंगे तो हम पे और ज्यादा कृपा हो जाएगी छवि से तो भगवान कितनी कृपा कर सकते भगवान असमर्थ नहीं है कृपा करने के लिए छवि के माध्यम से भी उतनी ही कृपा कर सकते हैं विग्रह के माध्यम से तो फिर विग्रह लाने की क्या जरूरत है ये प्रश्न होगा तो विग्रह लाने की जरूरत भगवान के लिए नहीं है मैं इतनी कृपा इससे नहीं दे सकता मैं तो विग्रह के माध्यम से ही दे सकता हूं ऐसा नहीं विग्रह लाने की जरूरत तो भक्त का प्रेम है कि भगवान आप छवि के माध्यम से जो सेवा स्वीकार कर रहे हैं हमको उससे ज्यादा सेवा करनी है छवि के माध्यम से हम आपको ड्रेसिंग नहीं कर पाते हैं छवि के माध्यम से हम आपको ये नहीं कर पाते हैं छवि के माध्यम से आपने मिनिमम मिनिमम स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड इतना रखा है तो है, है।, है।, है तो हमारा कि वो में रहता अच्छी तरह से है। इस तरह से ध्यान करके इस प्रकार से विचार करके इस प्रकार की इच्छा व्यक्त करके इस प्रकार का संकल्प करके हम भगवान को हम गुरु को निवेदन करते हैं कि हमको भगवान की और ज्यादा सेवा करनी है कृपया कृपा इस प्रकार से कीजिए कि हमें विग्रह का यदि अनुमति मिले तो अच्छा है तो इस तरह से जब फिर गुरु देखते हैं भाई इन लोगों को दूंगा तो अभी तो बोल रहे हैं लेकिन ये विग्रह सेवा जो है मैं तो बोल दूंगा रिकमेंड कर दूंगा और फिर बाद में ये लोग नहीं करेंगे भगवान की सेवा अच्छे से होगी नहीं तो मेरे जो गुरु सब हैं वो लोग भी अप्रसन्न होंगे तो ये सोच विचार करके गुरु सामर्थ्य देख करके फिर अच्छे से वो विग्रह की सेवा अपने शिष्यों को सौंपते हैं कि हाँ ठीक है आप ये लो सेवा और अच्छे से करना इसको बंद नौंपते इस हैं ऐसे तो ही विग्रह की सेवा आती है इसलिए में सब विचार चलते हैं कि इसके पास तो केवल छवि की सेवा करते हैं तो अभी तो विग्रह नहीं है गौर नीता आ गया नी है लेकिन अभी तो केवल गौर नीता आया है अभी तो राधा कृष्ण नहीं आए। केवल गौर नीताई है भैया केवल गौर नीताय नहीं है, नी नी है। स्वयं भगवान है छवि में भी भगवान है वो पंचतत्व भी छवि में भगवान है मतलब छवि में भगवान नहीं है छवि ही भगवान है छवि में भगवान नहीं होते छवि ही भगवान है क्योंकि रूप और भगवान में भेद नहीं है। छबी में भगवान मतलब छबी अलग है भगवान अलग से अंदर ऐसा नहीं है तो इस प्रकार से संकल्प होता है कि हम ज्यादा सेवा करेंगे उच्च नियमों का पालन करेंगे तो ये सोच करके हम विग्रह की सेवा हमें विग्रह की सेवा प्राप्त है। है हमको लगाया जाता युक्तस्य लगे हुए से उसमें और अपने शिष्यों को श्लोक हमेशा याद रखना चाहिए गुरु का श्री <coughs> विग्रहाराधन नित्य नाना श्रृंगारंदिर मार्जना भक्तांश नियुन जतोपी वंदे गुरु श्री तो ये लगाते हैं इस प्रकार से युक्त से घटता तो ये अर्थयिग्रह की सेवा के पीछे का रहस्य है भगवान खुद ठीक है मुझे भी सेवा दो इस प्रकार के करके वहां पे चाहे छवि के रूप में है चाहे विग्रह के रूप में है वो तो वहां पे खड़े हैं ठीक उनके मंदिर का कैसे स्ट्रक्चर होना चाहिए मतलब कौन से फोटो कहाँ पे तो देवी देवताओं की कोई छवि नहीं होनी चाहिए वो तो हम सबको भी पता है यहाँ पे कोई समस्या नहीं समझ देवी देवताओं की कोई छवि नहीं होनी चाहिए क्योंकि गुरु परंपरा में ही देवी देवता सब शामिल हो गए उनकी जरूरत नहीं है सर्व देव मयो गुरु हो में सब तो गुरु परम्परा होनी चाहिए और फिर षद गोस्वामी सिम और राधा कृष्ण ये सिक्वेंस में हो सकते हैं जो पुस्तक वितरण करते हैं या करते थे पहले प्रभुपात के समय वो लोग एकदम सिंपल अल्टर रखते थे गुरु गौरांग अल्टर पंचत का फोटो है प्रभुपात इस तरह से एकदम सरल भोग लगाएंगे उनको उनके सामने मुख्य रूप से कीर्तन करेंगे यज्ञ संकीर्तन अप्राय रेजंतीशा इस तरह से संकीर्तन में मुख्य रूप से लगेंगे जरूरी नहीं वो है वो लोग आरती भी करेंगे कभी एकदम सिंपल अल्टरसिव और मुख्य रूप से पूरा समय रोज के आठ घंटे दस घंटे बारह घंटे पुस्तक उठान में बिताते तो संकीर्तन है और तीन टाइम कीर्तन करके पंच की पूजा करते हैं। कीर्तन से पूजा हमको तो बैकग्राउंड में कभी श्लोक लगाना याद रखना चाहिए इनकी पूजा यहाँ पे का यहीं पे है और इनकी पूजा होती है इनकी सेवा होती है संकीर्तन करने से कीर्तन में नाचने से कीर्तन में गाने से इस सेवा होती है ये मुख्य सेवा तो और जो सीक्वेंस है वो गुरु परंपरा नीचे होनी चाहिए और उनके ऊपर छठ फिर पंचतत्व चैतन्य हैं फिर नृसिम्हदेव है वो उनके भी आराध्य देव पंचतत्व के चैतन्य महाप्र के भी आराध्य देव हैं भले चैतन्य महापुर स्वयं भगवान हैं लेकिन उन्होंने मूड़ जो लिया है जो भावना ली है वो भक्त के लिए इसलिए विष्णु तत्व है उनके आराध्य देव है नृसिम्हदेव वो उनके ऊपर होने चाहिए जैसे हम अभी आप रखें एक लेवल पे नहीं और फिर राधा कृष्ण भी तो इस प्रकार से जो जिसकी स्थिति है विष्णु तत्व से सब नीचे होना चाहिए भक्त भगवान उस प्रकार से होना चाहिए सब हम्मीपन करें तो हो पूजा और सेवा अपने सामर्थ्य सामर्थ्य के के के अनुसार अनुसार यथाशक्ति बताते हैं के अनुसार ये घर सर्विस की बात करती है घर में जो भगवान की सेवा पूजा है वो घर के सामर्थ्य के अनुसार होती है तो इसमें नियम ये है कि हमारा जो ऐश्वर्या का लेवल है उससे भगवान का हमेशा ऊपर होना चाहिए तो सामर्थ्य का नियम सही लगेगा अन्यथा कोई भी व्यक्ति तो करना, मैं नहीं करना हूं। लेकिन अपने लिए वो चीज करने के लिए सामर्थ है ऐसा नहीं होना चाहिए तो स्वयं के लिए खीर पूरी सब बनाने को समर्थ है जब इच्छा हुई तब बना दिया बढ़िया भगवान के लिए क्या आगे तक उठना यह ये नहीं हुआ तो इस प्रकार से नहीं होना चाहिए ठीक है हम समर्थ हैं तो हम अपने लिए जितना करने वाले से कम से कम उतना तो भगवान के लिए करें तो यह असमर्थता की मिनिमम लिमिट यहां पर सेट हो जाती है नहीं तो असामर्थ्य बोल बोल करके उल्टा सीधा मतलब सेवा क्या बोलते हैं निग्लेक्ट कर सकते हैं करते हैं लोग भगवान को तो रोज रोज ड्रेसिंग ड्रेसिंग करने करने का सामर्थ्य नहीं है और अपने पीछे घंटा तो ये कौन सा सामर्थ्य और सामर्थ्य की बात हो रही है खुद तो आईने के सामने बैठ कर श्रृंगार कर रहे हैं एक घंटा और भगवान ही तो गोर नि एक हफ्ते में एक बार करेंगे यह असामर्थ्य नहीं हुआ उस तरह से ये पर्टिकुलर जो सिद्धांत है उसका लागू करेंगे तो असमर्थ्य आपना आसान हो जाएगा के में जाले जाले लगे जाले लगे रहते रहते हैं। हैं। भी अपने लिए इतना समय निकालने ये छोटी बात है जो भगवान को भोग लगाते हैं या तो आरती करते हैं या जो भी कुछ करते हैं तो उनको जब अर्पण करते हैं उसके पहले जो सामान है तो भक्त लोग क्या करते हैं भगवान के सामने रख देते अल्टर में तो महाराज कई बार है, कोई तो ये तो अर्पण हो गया अभी कहा आरती करोगे भगवान है वहां पर अल्टर में और मान लो कि आरती प्लेट तैयार कर रहे हैं तो आरती प्लेट की कुछ वस्तुएं उनके सामने रख दी मतलब फूल है तो फूल सामने रख दिए वो लगा करके प्लेट में डालेंगे तो फूल तो ऑलरेडी अर्पण हो गए आप नहीं एक दे सकते घर में भी इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए घर में खास कर ऐसा सरलता से हो सकता है कई बार देखा नहीं आरती है कि भोग लगा रहे हैं कुछ भी तो वो जब तक तो भोग लगाने के लिए नहीं रखते हैं सामने तब तक वो भगवान के सामने नहीं होना चाहिए साइड में कुछ एक टेबल होनी चाहिए उसमें वो है महारानी के सामने हैं सब सकते हैं क्या उसका कार्यक्रम है दो तो टेबल होता है तुलसी पूजा में प्लेट रखने के लिए अलग टेबल होता है मंदिर का जो स्टैंडर्ड है घर के स्टैंडर्ड उससे कम हो सकते है उसमें थोड़ी बहुत छूट छूटछाट रहती है लेकिन आ, उसमें भी उसमें मंदिर में जो स्टैंडर्ड होते हैं वगैरह के पूजन का वो घर में थोड़ा उसमें कम हो सकता है अवस्था के अनुसार सामर्थ्य के अनुसार और उसमें कभी स्त्रिया भी पूजा वर्षी कर सकते हैं की इतना अनुमोदित नहीं है लेकिन फिर कर सकती वहाँ पे अलाउंस है सामर्थ्य के अनुसार लेकिन मंदिर में तो नहीं उसका अलाउन्स मैं का है। सब शुद्धि होने पर आ, और जो फूल है वो भगवान को सबसे प्रिय है तो ये कुछ नहीं कर पाए कम से कम कुछ फूल लगाइए फूल भगवान को अति प्रिय है ये वो तो लगाना चाहिए और दो चीज पढ़नी है चीज़, दो विषय है।, है एक तो सफाई क्लीनलीनेसो डी टी वर्सिप में One tells us that at least incense can be regularly burnt in the temple room. प्ट क्लीन एंड टाइडी कम से कम अगरबत्ती टाइम टू तो टाइम जला सकते हैं और अच्छे से सफाई रखें कुछ गड़बड़ था कल कल मुझे मिलने नहीं रहा है कुछ दो पैरोग्राफ कर सफाई के विषय में और क्लोथिंग इसके विषय में बाकी आचमन का है थोड़ा सा कभी भी भगवान का कुछ भी हम भोग लगाने जाएं कि पूजा करने जाएं तो आचमन कर लेना चाहिए आचमन मतलब ओम केशवाय नारायण आय नम माधव आय नम कम से कम इतना चौबीस वाला करे तो और अच्छा है बारह वाला है चौबीस वाला लेकिन तीन वाला कम से कम करना चाहिए इसको टेक्निकली इसको आचमन कहते हैं और जो आचमन कब हम जिसको कहते हैं उसको पंचपात्र कहते हैं इसको हमें आचमन कप बोलते हैं लेकिन एक्चुअली है पंचपात्र है और आचमन इसको बोलते हैं और जो हाथ में इस प्रकार से केवल पानी डालते हैं तो उसको उसको आचमन नहीं कहते शुद्धि है, कहते हैं इसलिए वो भेद है आचमन में और कर शुद्धि में जब कहते कि आचमन कर लेना चाहिए इसका अर्थ ये है जब कुछ हाथ में कुछ कहीं अशुद्ध जगह पे छू गया है तो कर शुद्धि करनी चाहिए इसलिए कुछ भी सेवा करने यदि जा रहे हैं तो अच्छा है कि हाथ धो करके गए और सोए हाथ पाँच मिनट बैठ के करना चाहिए आसन पे बैठ के और यदि आसन नहीं है असामर्थ्य आसन नहीं हमारे पास तब उसके विकल्प में विकल्प में उसके विकल्प में जब आज में आसन नहीं है तब अचानक आसन इधर पड़ा है और मुझे खड़ा नहीं होना लेने के लिए तब इस प्रकार से जो आ, ये वाला पेड़ का घुटना है वो नीचे लगा करके का जो घुटना है उस प्रकार से मोड़ के नीचे रहे और इस अवस्था में जब बैठते हैं तो वो आसन की तरफ आसमान कर सकते हैं बैठ तो के लगे है, है, तो हैं आजमन है ये सब बैठ के खड़े खड़े वो, वो एक ही चीज है देखिये जब स्नान करके आते हैं स्नान करने के बाद आचमन करना है उर्द्व पुनर्धान करना है ऐसा है उर्द्व पुनः मतलब तिलक ये उर्द्व बोलते हैं उसको क्योंकि तो ये ऊपर जा रहा है और भगवान विष्णु के दो पैर है और तुलसी इसको त्रिपुन बोलते हैं शंकराचार्य संप्रदाय तीन त्रिपुन है उर्द्व दो वस्तु है त्रिपुंड धारण करने वाले नलक जाते हैं सनातन गोस्वामी कहते हैं धारण करने वाले जाते तो वो वो सब बैठ के होता है वो एक ही एक एक बाद स्नान किया आजमन किया उर्द पुन किया ठीक है आगे तो प्रभुपाद की जाए तो पूज्य गुरु महाराज की